पर कोई बोले तो मचे बिल्कुल ही किसी प्रकार ये तंदर हो जाए पर ये तंदिर जाए आंख मुंडी फिर खोल ली बोले तुमने खोली आंख खोल तो बोले भैया क्या करूं नींद तो आई नहीं कितनी देर तक तो बोले आंख मुंडे रखो ऐसे ही झूठे मूठे तुम कहो आंख मिसो तुम मिसली पर नींद आई नहीं मैं क्या करूं बता तो शिशुओं ने देखा था नींद आने की प्रक्रिया नींद की क्या दवा थी ये शिशुओं ने देख तो लिया था पर और इनके मन में भी बात थी कि जैसी की सेवा करेगी वैसी हम करेंगे तो पर इनका आप लोगों को याद होगा अघासुर की लीला में यह बात आई थी इन्होंने एक प्रस्ताव पास कर लिया था सखाव ने स्वीकार कर लिया था उसको एक मत से कि कन्हैया की और सब बातों की तो नकल करेंगे और मुरली की नकल नहीं क्योंकि तो मुरली की नकल करेंगे तो हम लोग तो गाने लगेंगे अस्तव्यस्त तो और इनकी मुरली का जो सुंदर सु है उससे वंचित हो जाए तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि भाई अपने जो हैं ये मुरली की नकल नहीं करेंगे तो दाऊ को सिलाने के लिए तो मुरली बजाई थी इसने तो हम क्या बजाना बताओ तो लोगों ने कहा आपस में कि भाई मुरली तो बजा नहीं है दूसरे ने कहा अरे अरे क्या है हमारे कंठों में मुरली बसनी कन्हैया के राजी करने के लिए कंठ है ना हमारे वे कैसे बसती है तो एक ने कहा कि तुम देखते नहीं क्या जब हम लोग बोलते हैं तो कन्हैया मुग्ध हो जाता है हमारी बोली सुन सुन के वो कहता है क्या वो और बोल भैया दर्द ठीक से समझा तो हमारी बोली चाहे हमको बुरी लगती हो पर कन्हैया को तो हमारी बोली लगती है अमृत शरीफ देखो हम अभी गा रहे थे ना तो कन्हैया ने कहा बड़ा मिठा गा रहे हो भैया तो बोले अपने तो गाओ गाओ मेरा गोस्वामी जी वो बुला बोले अपने तो गाओ तो अपनी भावना के गीत बुध सुंदरियों के मुख से सुने हुए गीत और कोई गीत गा नहीं यहां पर गाते कि नहीं कन्हैया की लीला के गीत जिसका जिसमें मन डूबा जिसको जो याद आया तो अन्य पदम रूपाणी मनोज्ञानी महात्मन राय कृष्ण महाराज जो सूर्य कीर्तिन भी सुनाई है तो कोई मधुर मधुर सुरगावत सांवरे कुर रही नींद अनावत सांवरे को नींद आ जाओ अब इनको तो उनका सुख चाहिए ना, गाने में सुख मिले तो गांव है नाचने मिले तो नाच है रोने मिले तो रहना है और डांत मिले डांटे भी इनको तो कन्हैया का सुख चाहिए अब इनके मन में आ इनकी मुरली के समान गाना चाहिए ना। इनकी मुरली के समान गाना हो तभी लगी गाने जय कृष्ण चंद्र करुणा निधान जन ब्रजन पंकज सुख बम भान नव नव जल धर समय अंग श्याम लावण्य धाम छद को भय भुज दंड मूल दामिन समान राजकूल मद छके असित सित अरुण नयन मुदभसन सुधा बरसत शुभ कुंडल मंदित श्रुति द्वितीय परिझलकोभल मुख मुरल सुधा बरसत सुंद जन जीवन या आनंद खंड बोले भैया अपने तो एक दिन एक दिन सुना कर दूसरे ने कहा मुकुट देखी चंद्रिका चटक देखी सभी की छटक देख रूपरस पीजिये नदी अभिशा देखी गड़े गुंज मार देखी अधर साल देखी चित्त चुप कीजिए कुंडल हलन देखी पलक चलन देखी अलक बलन देख सरबस दीजिए पीता अम्बर छोर देखी मुरली की घोर देखी सावरे की ओर देखी देख ही देखो लगे एवं गतिस्व माया गोपात्म दत्तन चरितरम वेमे रलित पाद पल्लभ ग्राम्य समन ग्राम्य वधी चती भगवान श्री कृष्ण का एक दिव्याथविद्य परम मनोहर रण विहार का एक छोटा सा चित्र है बहुत छोटा अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत श्रेष्ठ अनंत अनंत काल तक हजारों हजारों मुखों से इस लीला का गान करते रहें तो न वहाँ काल का व्यवधान न किसी चीज की सीमा गाते रहे गातियों ने किसकी क्षमता है जो भगवान की लीला माधुर्य का वर्णन सीमित शब्दों के द्वारा कर सके और ऐश्वर्य रूप का तो वर्णन वैसे नहीं हो सकता यहां पर तो भगवान सारे ऐश्वर्य को भूलकर कर प्राकृत गोप शिशु की भांति लीला कर रहे हैं वैकुंठध धाम में नित्य निरंतर रमा उनके चरण सरोजों की सेवा में संलग्न रहती है अस्मोद्ध ऐश्वर्य उनका नित्य का अनुचर है दास है फिर भी जिस प्रकार ये साधारण प्राकृत शिशु अपनी अपने मित्रों के साथ खेलते हैं उसी प्रकार ऐसे खेल इन्होंने खेले खेलती रहे और ये उसमें तन्मय हो रहे लीला विहार में असुरों को परम गति का दान वितरण करते समय कहीं कुछ इनकी लीला में संकोच होता है एक छिद्र सा बन जाता है और उस छिद्र के अंतराल से भले ही उसकी आड़ में ऐश्वर्य जरा सा झाँक ले असुर मांड के समय ऐश्वर्य कहीं जरा सा झाँक ले अन्यथा ये नील सुंदर के रसपान में ऐसा नहीं आता ये तो प्रस्ताव में नित्य निमग्न रहते हैं स्वयं नीर सुन्दर ए विध निज माया करी गुढ़ा रहे काल बहु समुझन मूढ़ा बिच बिच भय रगट हरी हम कब हूँ धनुज हने तब तेन तब हूँ बियरत ई प्रकार बिहार जो गायन संग गुआर गंवार बड़ी देर आवत शिव मन में सुप्रभु यूँ बिहतया बन में ये बन बिहार का थोड़ा सा चित्तन इसके बाद लीला आज देर से शुरू किया था तो कहे तू तो कर देजरा तो इतनी मीठी तो नहीं पंद्रह बीस मिनट लगे उसका फिर भाव कल खून देंगे ये नाम श्रीरा गोपाल सखा सुगुल गोपा प्रेमी रुवन राम राम महाबाहु कृष्ण कृष्ण राहाबाहनम इतो विदूरे सुमहदन तालाल संकुल संक्षेप में इसको कह देते हैं ये सखाओं में प्रधान सखा रहे श्री तो उन्होंने सुबल तो कृष्ण छोटे कृष्ण बाल बालों ने आकर के ये भी एक लीला बिहार बड़े प्रेम से कहा शाम आराम से कि भैया देखो अब तुम्हारे सामने आकर के हमारे कोई बात बाकी मन के लिहाज़ से तो कैसे रहेगी हमारे तो मन में आ रही है ताल खाने की ताल खाने की ताल फल खाने के मन में और दाऊ भैया तुम्हारा तो ही बलराम है तुम्हारे बल का क्या ठिकाना है और ये कन्हैया ये तो बात की बात में सारे सुरों को मार डालता तो भैया यहां से थोड़ी दूर पर एक जंगल है उस जंगल में तमाम तमाम ताल के पेड़ लगे हैं और वहां गिरते रहते हैं ताल के फड़ फल ऊपर वहां एक राक्षस रहता है गधे के रूप में देनुका सुर और वो बड़ा बलवान है और नमान उसने कितने आदमियों को आज तक खा लिया है भैया हमारा तो हमारी तो जीत अभी मुंह में पानी भरा आ रहा बड़े मीठे मीठे उसके फल हैं वो पड़े रहते हैं तो उसकी सुगंध यहाँ तक देखो तुमको आ रही है ना सुगंध हम यहाँ पे सुगंध आ रही है तो हमारा मनमोहित हो रहा है अब भाई हमारी इच्छा है बानछास्त्री महती राम गमित जुर्च तुम्हारा जसो तो भैया हमारी मंशा पूरी कर दो तुम चलो सास तो दोनों हंसे गए वहां पर तो जाकर के उस पशु को मार दिया ये कथा कल कहेंगे बीच में अगली बात कह दी इसके बाद ये ब्रज में ये बात कहने का मन था आज तो ये थोड़ी सी अब ये गाछ हराने लगे रोज का इनका काम हुआ गाछ हड़ाने जाये और ये रोज लौटें अब यहां पर विचित्र की चीज क्या है यहां से माधुरी का प्रारंभ हो जाता है यहां से माधुरी का प्रारंभ हो जाता है तो ये धेनु को जब मार दिया ये कथा धेनु की कल कहेंगे बाकी रही तो इस इस दिन इस समय क्या होने लगा था ये बड़े सुंदरिया तमाम अब तक तो वात्सल्यवती गोपिका ही आती थी बच्चों को देखने के लिए अब ये बजाजनंदन के श्रीअंग में पौगंड पौगंड अवस्था में ही कैशोर का की अभिव्यक्ति हो गई थी और इसकी आवश्यकता भी अब यदि कैशोर की अभिव्यक्ति न होती तो जितना ये भगवान का निकुंज लीला का प्रकरण है ये सब कुछ बनते ही नहीं और असल में श्रद्धालु के लिए बना नहीं वो तो दस वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ आए वृंदावन को छोड़ आए तो उनकी दृष्टि में ये चीज बनी नहीं लेकिन गोपांगनाओं की दृष्टि में और श्याम सुंदर की दृष्टि में ये भगवान में श्री श्याम सुंदर में कईशोर भाव का आविर्भाव हो तो श्री आधिकादी और इनकी कार्यूह रूपा गोपियों में भी ये इसी वर्ष के समुचित कैशोर भाव का विकास हो गया